फिर प्रकारांतर से विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे वायु के सहाय से अग्नि अद्भुत कर्मों को करता है वैसे धार्मिक विद्वान के सहाय से मनुष्य बड़े-बड़े उत्तम काम कर सकते हैं अब राज विषय को अगले मंत्र में कहा है भावर्थ जो पुरुषर्थी जन्न डांकू आदि दुस्तों का निवारण कर श्रेष्ठों की रक्षा के निमित एक करें वे जगत के बीच अईश्वर्य को पाते हैं अब दान देने के कर्म का विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों तुमको उत्तम विद्वानों के लिए अभिष्ट दक्षिणा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा देनी चाहिए जिससे देने और लेने वाले फलयुक्त हूं इस सुत््य में विद्वान सूर्य, परमेश्वर और राजदात्र कर्म का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 15वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 16वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में बिजली के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे अग्नि और विभाग आदि कर्मों का करने वाला बिजली रूप अग्नि युक्त के साथ संयुक्त किया हुआ बहुत ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है वैसे सतपुरुषों की प्रशंसा सबकी श्रेष्ठता के लिए कल्पित की जाती है फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जितना स्थूल वस्तु मात्र संसार में है उतना समस्त बिजली के बिना नहीं है उसको प्रयत्न से तुम लोग जानो अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों से युक्त शस्त्र अस्त्र आदि पदार्थों को सिद्ध करते हैं वे तिरस्कार को नहीं पहुंचते और जो लोग आकाश समुद्र और पहाड़ी भूमि में भी रथों को चलाते हैं वे सुख से मार्ग के पार होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो प्रथम से अपनी बुद्धि को उन्नत देकर विद्वानों का सत्कार करते हैं वे सब जगत में सत्कार युक्त होते हैं अब सूर्य विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ जैसे मेघ सूर्य से उत्पन्न होकर पुष्कल अन्न का निमित्त होता और सब प्राणियों को तृप्त करता है वैसे विद्वानों को होना चाहिए फिर विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावारथ जिनके सब कामों की सिद्ध कराने वाले साधनों पर साधन दृढ़ वा प्रशंसित काम हैं वे कामों के साधन कराने को पीड़ित नहीं होते भावारथ इस मंत्र में उपमा अहंकार है जो नौकाओं से समुद्र में रथों से पृथ्वी पर और विमानों से आकाश में युद्ध करते हैं वे सदा ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो और प्राणियों को पीड़ा से निवृत करते हैं वे आप भी पीड़ा से निवृत होते हैं जैसे क्रीमाड़ पत्नी के साथ पति आनंदित होता है वैसे सज्जन के साथ सब आनंदित होते हैं भावार्थ जो लोग किसी के उपकार को नहीं रोकते सत्य उपदेश करते हैं वे यशस्वी होते हैं इस सुक्त में बिजली विद्वान सूर्य और फिर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 16वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 17वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में सूर्य के गुणों का उपदेश करते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस जगदीश्वर ने समस्त भूगोलो के धारण करने को सूर्य मंडल बनाया उसका सदा ध्यान किया करो अब ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो जगदीश्वर धारण करने वालों का धारण करता बलवानों का बलवान बड़ों का बड़ा बुज्जु का बुज्ज्य है उसकी सब उपासना करें अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो इस संसार में सबके बल पराक्रम को बढ़ाने वाले साधनोंประสदन साधन युक्त अलग-अलग वा मिलकर प्रयत्न करते हैं वे अनादि ऐश्वर्य युक्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जिस जगदीश्वर ने प्रकाश के लिए सूर्य भोजनों के लिए औषधि पीने के लिए जल रसों को निवास के लिए भूमि और कर्म करने के लिए शरीर आदि बनाए हैं वह पिता के तुल्य सबको सत्कार करने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य अपने निकट के लोगों को धारण करता वैसे परमेश्वर सूर्यादि समस्त जगत को धारण करता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य मेघ को झिन्न-भिन्न कर जल को उत्पन्न कर सबका सुख सिद्ध करता है वैसे अध्यापक व पिता समस्त सुंदर शिक्षाओं से संतान को सुभूषित कर निरंतर सुखी करें अब विदुषी के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो कन्या विद्या को पढ़कर गृह आश्रम को प्राप्त हो वे सत्कार करने योग्य्यों को सत्कार कर और तिरस्कार करने योग्य्यों का तिरस्कार कर पुरुषार्थ से ऐश्वर्य को बढ़ावें अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे मित्र मित्रों की स्तुति करते हैं वैसे पढ़ने वाले पढ़ाने वालों की प्रशंसा करें और एक दूसरे की रक्षा से ऐश्वर्य की उन्नति करें फिर विदुषी के गुणों को कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों जो धर्मात्मा विदुषी वा पंडितानी स्त्रियां हों उनसे सब कन्याओं को सुंदर शिक्षा दिलाओ जिससे कार्य विनाश न हो इस सुक्त में विद्वान और विदुषियों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 17 सुक्त और 20 वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 18वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में यान विषय को कहते हैं जो मनुष्य यान से आने जाने को चाहें वे निर्विघ्न गति वाले हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ विद्वान जन और बिजली रूप अग्नि को रथों में अच्छे प्रकार युक्त करें तो यह समस्त यानों को सब गतियां चलाता और विजय का हेतु होता है भावार्थ जो बिजली रथ को सिद्ध नहीं करते हैं वे सर्वत्र ना आप रमा सकते हैं ना दूसरों को रमा सकते हैं भावार्थ जो अनेक अग्नि आदि पदार्थों से उत्पन्न किए हुए यंत्रों से चलाए हुए यानों में स्थिर होकर जाते आते हैं वे स्तुति के साथ प्रकट होते हैं जो धार्मिकों के साथ विरोध नहीं करते वे विजयी होते हैं भावार्थ जैसे 20 30 40 60 70 बलवान घोड़े एक साथ जोड़कर यान को शीघ्र चलाते हैं उससे अधिक वेग से अग्नि आदि पदार्थ यान को ले जाते हैं भावार्थ जो औषधियों के सेवन और सुंदर पथ से निरोगता से आनंदित होते हुए 100 प्रकार के यानों और यंत्रों को बनाते हैं वे नीचे ऊपर जा सकते हैं अब पदार्थों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावर्थ सब सज्जनों को सबके प्रति ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे पदार्थ हैं वे आपके सुख के लिए हो जैसे तुम लोग हम लोगों को आनंदित करो वैसे हम लोग तुम को आनंदित करें। अब ईश्वर और विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो स्य प्रेम से जगदीशर वा आपत विद्वानों को प्राप्त होने और सेवन करने की कामना करते हैं। और उसके विरोध की इच्छा नहीं चाहते हैं वे विद्वान होकर जेष्ठ होते हैं अर्थात अति प्रशंसित होते हैं अब ईश्वर और उपदेशकों के गुणों को कहते हैं भावार्थ जो ईश्वर और आप्त विद्वानों की शिक्षा मनुष्य को प्राप्त होती है वह शोक रूपी समुद्र से अलग करती है और बहुत ऐश्वर्य का भी अभिमान नहीं कराती है यहां यान पदार्थ ईश्वर विद्वान वा उपदेशकों के बोध का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 18वां सुक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ अब नौ वाले 19वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के विषय का वर्णन करते हैं भावार्थ विद्वान जन जिससे बड़े हुए विद्या को धारण करते हैं उसमें हम लोग भी बैठे इस विज्ञान को स्वीकार करें अब सूर्य विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे पक्षी आते जाते हैं वैसे रात दिन वर्तमान हैं जैसे सूर्य इस जगत का आनंद देने वाला है वैसे सज्जनों को वर्तना चाहिए भावार्थ जो मनुष्य बिजली के समान वेग और आकर्षण युक्त शत्रुओं के हनने और विद्याद शुभ गुणों का प्रचार करने वाले हैं अन्याय और अंधकार का विनाश करने वाले संसार का सुख सिद्ध करते हैं वे सर्वत्र पूज्य होते हैं अब दाता के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जो अपरिमित धन को इकट्ठा करते और जगत के उपकारी सुपात्रों के लिए देते हैं वे निरंतर ईर्ष्या व ईर्ष्या करने योग्य नहीं हैं अब बिजली के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य किसी की उन्नति के नाश की नहीं इच्छा करते किंतु सबके ऐश्वर्य को बड़वाते हैं वे सूर्य के समान उपकार करने वाले होते हैं